शो टॉक, प्रेम नदी के तीरा नंबर फोर का सवाल नहीं है टाइम का सवाल नहीं है का यही सब पूरा का पूरा चीज मामला है सारी की सारी साइंटिफिक बात समझ बढ़ जाए तो बारे में आपको आसन के में नहीं जहां तक आपको करने की जरूरत नहीं है इसमें बहुत से आसन आपसे होने लगेंगे ये प्रक्रिया अगर आप पंद्रह बीस दिन करते हैं तो आपसे बहुत से आसन होने लगेंगे अभी तो कैम्प में पूरे तो शीर्षासन में तक चला जाता था इस करते करते क्योंकि तो जब शरीर को पूरा छोड़ता हो उसका शरीर आसन करने लगे तो वो क्या करे और ये सारे आसन इसी तरह विकसित हुए थे वो किसी ने विकसित किया नहीं ऐसी अवस्था में शरीर कई तरह के रूप लेना शुरूआता था कई मुद्राएं बनाता है कई आसन बनाता है अभी एक महिला थी कैंप में नारगोल में करीब करीब सारी मुद्राएं उसके हाथों से बन हैं, सारी मुद्राएं जितनी मुद्राओं की चर्चा है में सारी मुद्राएं से वहां के चित्र नहीं आए हैं आपके पास वहां की मूवीज बनाएंगे मूवी भी पंजाब में दस पांच जगह देखा उसके नीति मूवी बनाई तो उन्हें मालूम कितने आसन में कोई चला जाएगा कोई क्या होगा और जो आसन अपने आप बनता है वो ही आपके लिए फायदे का है मना जाना फिर वो डायरेक्टली आप काम बनता अपने आप बनता है हाँ अपने आप बनता है वो अपने आप होगा तो शरीर को जो जरूरत है वो उसकी शरीर की विज्ञान पे छोड़ देने की जरूरत है उसको क्या जरूरत वो आप बाधा मत गो सब आसन ऐसे ही विकसित है शरीर को तो पता है कि उसके लिए क्या जरूरत है उसको हाथ हिलाने से फायदा होने वाला तो हाथ हिला रहा उसके तनाव के कहा कॉम्प्लेक्स के वो अपना काम करता है। आपको तो, तो कुछ पता नहीं आप तो है आप शीर्षासन कर रहे हैं। एक आदमी ऐसा शीर्षासन कर सकता है जिसके शरीर को शीर्षासन की कोई जरूरत नहीं नुकसान पहुंच बॉडी की अपनी विजडन है आदमी ने बॉडी की विजडन खो दी है जानवर ने नहीं खो है आप पे भैंस को छोड़ दें आप पच्चीस तरह का घास लगाया वो अपने घास को चुनकर खा दे से सारा घास नहीं कर रही है मुझे तो कुछ पता ही नहीं ये मेरे घास के संबंध में किताब भी नहीं पड़ी कि किस स्पेशी का घास खाना कि नहीं खा खाना बस वो उतनी उसी को खाती वो बाडी पर ही जीती बाडी उसी खुद जानती उसको चुन ले बल्कि छोड़ दें कुत्ता है उसको आप उसके पेट में बाहर है तो वो फौरन वॉमिट करते हैं तो पता नहीं है कि वो जान कोई वॉमिटिंग एजेंट ले नहीं लेकिन उसकी बॉडी काम करते है। वो कुछ भी खाती है फॉरन वॉमिट करते कोई भी जानवर बीमार हो जाए आप उसको खाना नहीं खिला सकते। आदमी भर को खिलाते आदमी वॉडी की लिजमी खो दी है उसने नहीं तो बीमारी में खाना खाने मतलब बीमारी को खाना, खाना। कोई जानवर नहीं खाएगा वो इंकार कर दे मैं खाना खाने तो शरीर की अपनी विजडम थे, उसका हमें बोध मिट गया है क्योंकि हम इंटेलेक्ट खिट दिया इंटेलेक्ट जो है वो इसको कहना चाहिए कि बॉडी की जो इंस्टिंक्ट जो समझ है उस, उसको इधर उधर कर देती है इतना अद्भुत हुआ है आदमी के शरीर में उसकी इंटेलेक्ट की वजह से जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो ये जो इस प्रक्रिया में जब हम बॉडी को पूरा छोड़ देते हैं इंटेलेक्ट के बाहर तो वो अपनी बेसिक इंस्टिंक्टिव सिस्टम को उपलब्ध होते तो उसे जो करना है वो कर लेती जो उसकी जरूरी है वो कर लेती उसको जो आसन बने मुद्राएं बने कर तो वो करना अटैक वो रिमूव कर लेगी वो रिमूव कर लेगी बिल्कुल इसलिए अभी बड़े मजे की बात है कि अगर कोई बीमार है तो बीमारी जागने में ठीक नहीं होती उसकी नींद न ठीक होती और अगर नींद भी न आती हो तो बीमारी ठीक करना मुश्किल हो जाए उसका कारण है कि जागने में बॉडी के विजन को काम नहीं करने देता नींद में बॉडी अपना काम कर ले इसलिए हर बीमारी के लिए नींद जरूरी है ठीक करना अब एक मरीज को नींद न आती हो और बीमारी हो तो पहले नींद ठीक करो उसकी पीछे बीमारी ठीक होने वाली नींद नहीं होने वाली क्योंकि तो तो वो 24 घंटे जगह हुआ है वो बॉडी को कुछ करने नहीं देता अब रात में उसका हाथ कहां गिरता है पैर कहां गिरता है, हो उसमें नहीं गिरने देता। रात उसके मुंह से फंसू कर गिर जाए वो हो उसमें नहीं गिरने देख तो बॉडी को काम नहीं करने दे रहा, तो तो तो कर दे रहा तो तो है। इंटेलेक्ट आगे हो गई उसके ऊपर भारी तकनीक दे रहे दो वक्त बहुत अच्छे हैं एक तो नींद से जगने के बाद सुबह और एक रात सोने के पहले सनराइज का सवाल उतना नहीं है बड़ा उतना बड़ा सनराइज का नहीं है अगर उठ सके तो बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है तो सनराइज के साथ ही साथ सबसे अच्छा है बिफोर नहीं इधर सूर्य जुंगड़ा है इधर आपकी प्रक्रिया चल रही तो ज्यादा कारगर रोकने के बाद स्नान के बाद और या फिर रात सोने के पहले ये दो वक्त बहुत अच्छे वक्त तो कोई भी अच्छा है वक्त तो कोई भी अच्छा है आधी रात भी बहुत बढ़िया है वक्त तो कोई भी अच्छा, तो भी दे अच्छा दे है हाँ डिस्टरबेंस बाहरी कम हो जाते हैं बाहरी कम हो जाते हैं बहुत कम हो जाते हैं ध्यान में आपने परमात्मा का प्रयोग किया इन कभी जो है को तो भी ग्रेव्य है और मामले मेरे कंस्टेबल का मामला ऐसा है कि जगह ज्यादा वक्त मेरे पास में तो कहेंगे तो तो दो चार में डॉक्टर तीन दो चाहिए तीन हो जाए में आपने परमात्मा के रस का प्रयोग किया है ये कोई तो ऐसे तो ट्रेडिशनल कर लिया है या तो नहीं, नहीं ट्रडिशनल तो मैं किसी चीज का उपयोग करता हूँ कभी नहीं करता परमात्मा का मेरा मतलब ही इतना कि वो जो हमारे जीवन की गहराई की परम अनुभूति उसको मैं परमात्मा करता हूँ जितने गहरे हम जीवन में उतर सकते हैं वो जो अल्टीमेट है जीवन के केंद्र पर, जीवन का जो केंद्र है वेरी सब्सटेटम ऑफ ना सब्सटेटम उसका नाम परमात्मा ना उसको तो न परमात्मा कहते भी चले तो उसको कुछ और नाम देना पड़े कोई भी नाम देना पड़े क्योंकि इस लफ्स से कुछ और वन किसी लगने पर कोई भी लफ्ज से वो दिक्कत है कोई भी लफ्ज लफ्ज नहीं तो लफ्ज ही रहेगा उसके साथ एसोसिएशन हो जाते हैं तो परमात्मा से मेरा मतलब इतना है कि जीवन का जो चरम स्रोत जहां से जीवन आता और जहां जीवन बस उस चरम स्रोत का उसको हम जीवन का चरम स्रोत का तो कोई है, है। वो तो उतना पड़ेगा तो है वो है नहीं सब होती समझते नेक्स्ट सवाल और डोर्स ऑफ परसेप्शन को जाएंगे व्हाट नेक्स्ट यू मस्टीव व्हाट नेक्स्ट यू मस्ट आई प्रोसीव हाँ बिल्कुल नहीं बिल्कुल वही मैं भी आपसे कह रहा हूँ प्रकाश का अनुभव पहला अनुभव होगा और उसका कारण वो तो हमारी जीवन भर की प्रतीति अंधेरे की प्रती की है ना कुछ दिखाई पड़ता है ना कुछ समझ आता है ना कुछ पता चलता है कहां से आए हैं कहां जा रहे हैं क्यों है ये सब अंधेरे का भाव है जिससे अंधेरे में घिरे हो जहां ना आगे का पता चलता है ना पीछे का पता चलता है न पड़ोसी का पता चलता न अपना पता चलता ऐसी है ऐसी तो अंधेरी की हमारी प्रती थी तो ध्यान की पहली जो चोट होती है वो इस अंधेरे को हो जाए और पहली चोट के बाद हमें पहला अनुभव होना शुरू होता है वो परवेशाइट का चांद तरफ प्रकाश की प्रकाश उस प्रकाश में भी इस प्रकाश में बुनियादी फर्क होता है इस प्रकाश में उष्णता है उस प्रकाश में कोई तो उष्णता नहीं पड़े ठंडा प्रकाश में इस प्रकाश में कोई सोर्स है वो विदाउट सोर्स होता है इसलिए पर्वे देखें कहीं तो दिया है तो वहां से आ रहा है सूरज है तो वहां से आ रहा है ज्ञान में जिस प्रकाश का अनुभव बढ़ता है प्रकाश ही होता है सोर्स कोई। को इसलिए जैसे कि सुबह सूरज नहीं निकला है और रात समाप्त हो गई है उस समय जैसा प्रकाश होता वैसे प्रकाश की प्रतीति बढ़नी शुरू होती दूसरी प्रतीति शांति की होती परम शांति बहुत घनीभूत होती तो तीसरी प्रति आनंद की वो हो कहना चाहिए कि कंडेन्स चीज का अनुभव आनंद बहुत घनीभूत शांति बनती है तो नहीं ये वो आनंद नहीं करेगा आपको बिल्कुल नहीं करेगा आपको और आनंद की घनीभूत स्थिति जो उसी को बताना है, वो बेटे उसके पास कुछ नहीं क्योंकि उसका कोई पार ही नहीं इतनी पार नहीं है तो कुछ उसके आगे बढ़ते नहीं तो उसका कोई अंत नहीं और शांति में आपको बराबर पता चलता रहेगा कि मैं शांत हूं आनंद में आपको पता चलेगा शांति अलग मालूम पड़ेगी और आप अलग मालूम पड़ेंगे, आनंद में आपको लगेगा कि मैं आनंद हो गया हूं वो अलग नहीं मालूम पड़ेगा आइडेंटिफाइड मालूम पड़ेगा कि मैं आनंद हो और आनंद से नीचे जहां गए वहां मैं भी नहीं हो जाऊंगा वहां ये भी नहीं मालूम पड़ेगा कि मैं परमात्मा हो गया हूं वहां परमात्मा ही रहेगा तो ये तीन लों पर यहां शांति में मैं रहूंगा और चारों तरफ शांति रहेगी आनंद में मैं और आनंद एक हो जाए और परमात्मा में मैं रही नहीं और इसीलिए आनंद तक खबर न ला सकते उससे आगे की खबर लोग नहीं ला क्योंकि खबर लाने वाले वहां इसलिए आनंद तक खबर है सच्चे आनंद जो है वो आखिरी खबर है जहां तक आदमी खबर लाया है कि वहां सत्य है चित है और आनंद है, तो है और सिकटेम से बढ़ो कॉन्सने से बढ़ो और दिल्ली से बढ़ो यह आखिरी खबर है आखिरी पड़ाव जिसके बाद आदमी मिट जाता है इसलिए फिर उसके बाद की कोई खबर नहीं मगर असली बात इसके आगे ये आखिरी पड़ाव है जहां तक मील के पत्थर लगे उसके बाद जम जाए जहां रास्ता खत्म हो जाता है, जहां आम भी खत्म हो जाता इसलिए आखिरी खबर जो गहरी से गहरी खबर लाई जा सकी है सच्चिदानंद मगर बात उसके भी आगे इसलिए यह ब्रह्म की परिभाषा नहीं है सच्चिदानंद ये आदमी की आखिरी पड़ाव की बन है जिसके आगे फिर आदमी नहीं बचता इसलिए उसके आगे की खबर नहीं है। ये मुकाम की खबर नहीं है, ना, ना, स्टोन जो हमने लगा रक, लगा सकते हैं उस बॉर्डर का उस, मगर ये इसी तरफ है बॉर्डर क्योंकि बॉर्डर के उस तरफ पत्थर नहीं लग सकता वो इसी तरफ लगेगा इसलिए मैं नहीं कहता कि ब्रह्म की परिभाषा है, क्योंकि ब्रह्म तक की जाने वाली आखिरी संभावना है परिभाषा की इसके आगे अपरिभाषित नॉन डेफिनेशन की दुनिया शुरू होती वही है ब्रह्म इसलिए मुझसे कोई पूछता है कि सच्चिदानंद यानी ब्रह्म तो मैं नहीं कहता मैं कहता हूं ब्रह्म यानी सच्चानंद के आगे फिर न सत है न है ना आनंद है, ना है। ना इनको जानने वाला है तो पर काम चलाऊं ठीक है कि हम कहेंगे बंदूक की परिभाषा हो काम चलाओ तो उस कंट्रोवर्सी की वजह से, से क्या आपका दूसरे लोगों से फर्क है क्यों वो इतने अपसेट हुए हैं तो इसके बारे अगर आप कुछ बताएं हमें तो मेहरबानी हो तंदर बिल्कुल स्वाभाविक है उसमें उनका पशू नहीं कसूर मेरा है क्योंकि जो भी मैं कह रहा हूँ वो बहुत सी चीजों के लिए प्रीत है जिससे मैं ट्रेडिशन परंपरा का विरोध किया और मेरा मानना है कि धर्म की कोई परंपरा नहीं होती हो नहीं सकती धर्म की जो अनुभूति है वो सदा नई है वो कभी पुरानी हो ही नहीं सकती और जब भी किसी व्यक्ति को मिलती है तो वो सदा ताजी और नई ही होती है। और धर्म की अनुभूति पर हम कोई ट्रेडिशन भी नहीं बना सकते बनाते से बासी और उधार हो जाती असल में धर्म का जो अनुभव है उसे शब्द देते से ही लिखते से बोलते ही मर जाता है तो लिविंग रिलीजन की कोई ट्रेडिशन नहीं होती किस डेड रिलीजन की ट्रेडिशन होती सभी धर्म मरे हुए और धर्म कभी मर नहीं सकता वो तो धर्म तो जीवन का अनुभव है जिससे नानक को एक अनुभव होगा वह अनुभव तो जीवित है लेकिन सिर्फ जिसको पकड़े बैठा है वो मृत वो नानक कहा हुआ शब्द उसके बाहर बुद्ध को जो अनुभव हुआ वो तो जीवित है लेकिन बुद्ध का मानने वाला जो पकड़े बैठा है वो बुद्ध का कहा हुआ शब्द वो मृत है धर्म एक है लेकिन मरे हुए धर्म बहुत है क्योंकि जितनी बार लोगों को जीवित सत्य का अनुभव हुआ है उतनी बार ही शब्द में प्रयुक्त होने के बाद शास्त्र बनने के बाद वो मृत हो जाते हैं इसलिए दुनिया में कोई 300 धर्म है और मेरी अपनी समझ यह है कि इन 300 मरे हुए धर्मों के कारण जीवित धर्म की अनुभूति बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि ये हमें पकड़ लेते हैं चारों तरफ से नानक जहां पहुंचे बुद्ध जहां पहुंचे मोहम्मद जहां पहुंचे वहां नहीं पहुंच पाते क्योंकि हम तो नानक बुद्ध और कृष्ण के शब्दों को पकड़कर रुक जाते हैं इसलिए मैं शास्त्र विरोधी भी थी हूं मेरा मानना है कि धर्म का कोई शास्त्र नहीं धर्म शास्त्र जैसा कोई शास्त्र सब शास्त्र धार्मिक लोगों के लिखे हुए हैं लेकिन धर्म धर्मशास्त्र कोई भी नहीं ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं जिसको पढ़ के धर्म उपलब्ध हो जाए धर्म तो उपलब्ध करना पड़ेगा अनुभव से हां शास्त्र गवाही दे सकेगा कि तुम्हें जो अनुभव हुआ है वो नानक को भी हुआ था वो बुद्ध को भी हुआ था तो वो ज्यादा से ज्यादा गवाही का काम कर सकता है लेकिन अनुभव देने का काम नहीं कर सकता स्वभावतः परम्परा के विरोध में कहूं कुछ शास्त्र को कहूं को उससे धर्म नहीं मिलेगा और सत्य के संबंध में कहता हूं कि उसे कभी बारोड उधार नहीं पाया जाता ट्रांसफरेबल नहीं है कि मुझे सत्य मिल जाए तो मैं आपको दे दू इसलिए मेरा कहना है कि धर्म के जगत में गुरु नहीं हो सकता सिर्फ शिष्य हो सकते और शिष्य होने का मतलब है मेरा एटीट्यूड ऑफ डिसाइपलशिप सीखने का एक भाव हो सकता है धार्मिक आदमी वो सीखता है सब तरफ से सीख सकता है और कहीं से भी सीख सकता है क्यों? लेकिन गुरु नहीं होता ऐसा कोई आदमी नहीं होता जो कहता है कि मैं तुम्हें दूंगा क्योंकि धर्म की दुनिया में प्रवेश करने के बाद मैं तो बसता नहीं देने वाला बसता नहीं तो कोई दावेदार तो हो नहीं सकता वहां हाँ खोजने वाले किसी भी स्रोत से सीख सकते हैं लेकिन शिष्य ही होते हैं गुरू नहीं होते और मेरी समझ है कि गुरुओं के ख्याल की वजह से पंथ और संप्रदाय खड़े हुए हैं अगर सीखने वाले पर हमारा जोर हो तो प्रपंच संप्रदाय की कोई जरूरत नहीं है कोई कहीं से भी सीख सकता है फिर सारा जगत शिक्षा की जगह बन जाती और सारा जगत गुरु बन जाता है तो परंपरा शास्त्र गुरु इन सब को मैं धर्म ना कहूं तो विवाद उठना अत्यंत स्वाभाविक है आपकी ये तो हुई इंटरप्रिटेशन का सवाल आपकी पॉजिटिव फिलोसफी ऑफ लाइफ जो है वो क्या है असल में ये बहुत अच्छे सवाल आपने पूछा मेरी समझ ही ये है कि रिलीजन जो है वो नेगेटिव फिलोसॉफी ऑफ लाइफ पॉजिटिव फिलोसफी रिलीजन के पास होती ही नहीं नेगेटिव माइंड ही रिलीजियस माइंड है इसका मतलब यह है कि जैसे एक आदमी जंजीरों में बंधा हुआ है और वो कहता है मैं जंजीरें तोड़ के स्वतंत्र होना चाहूंगा और कोई उससे पूछे कि तेरी पॉजिटिव स्वतंत्रता का तेरा पॉजिटिव स्वतंत्रता का मतलब क्या है पॉजिटिव फ्रीडम से तेरा मतलब क्या है वो कहेगा कि मेरी जंजीर टूटे मेरे ऊपर से सारी झंझी टूट जाए तो मुझे स्वतंत्रता मिल जाती मगर ये नेगेटिव बात है सारी जंजीत टूट जाए तो मैं स्वतंत्र हो जाता हूं स्वतंत्रता का असल में पॉजिटिव कोई मतलब होता ही नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब ही होता है नेगेटिव और धर्म जो है वो मुक्ति है वो एप्सलूट फ्रीडम की खोज है जहां हम परम स्वतंत्र होंगे जहां कोई सीमा न होगी कोई बंधन ना होगा कोई रुकावट ना होगी तो धर्म बेसिकली निगेटिव है वो तो कहां कहां बंधन है वहां वहां तोड़ देना है तो मैं मानता हूं रूढ़ी बंधन है परंपरा बंधन है गुरु बंधन है शास्त्र बंधन है सिद्धांत बंधन है ये सारे बंधन हैं ये सब तोड़ देने इनके तोड़ते ही जो सेष रह जाएगा वो अनुभूति ही पॉजिटिव है इन सबके तोड़ते ही जो सेस रह जाएगी जिसको आप तोड़ ही नहीं सकते उसी को स्वरूप कहें स्वभाव कहें हमारा परम सत्य कहें परमात्मा कहें जो भी नाम है हमारे सारे बंधन जहां टूट जाएंगे वहां जो शेष रह जाएगा वो पॉजिटिव है लेकिन हमें जो करना पड़ेगा वो तो नेगेटिव होगा सारे बंधन तोड़ने का काम करना पड़ेगा तो मेरी कोई पॉजिटिव फिलॉसफी है ही नहीं मैं मानते ही हूं कि पॉजिटिव फिलोसफी ही बंधन बन जाती है सिर्फ नेगेटिव माइंड ही स्वतंत्र हो सकता है पॉजिटिव माइंड तो बंध ही जाएगा क्योंकि तो जिसको भी वो पॉजिटिव करेगा उसी से बन जाएगा अगर वो कहेगा कि ये भगवान एक ऐसा भगवान है उससे बनेगा कहेगा कि ऐसा स्वर्ग है उससे बनेगा कहेगा ऐसा मोक्ष है उससे बनेगा और नहीं जो बंधता कही और सब तरह के बंधन छोड़ देगा तो भीतर जब चेतना पर सब बंधन गिर जाते हैं तो एक फ्रीडम उपलब्ध होती है वो जो स्वतंत्रता है वो हमारा स्वभाव है वो हमारा इनहेरेंट नेचर है उसको तो निगेटिविटी से ही पाना पड़ता है मैसेज से ही पाना पड़ता है इसलिए जो परम अनुभोजन हुआ है वो नेति नेति ही कहेंगे वो कहेंगे ये भी नहीं ये भी नहीं नॉट दिस नॉट दैट ये भी छोड़ो वो भी छोड़ो और हम हमेशा पूछेंगे कि पकड़ें क्या पॉजिटिव का मतलब होता है कि पकड़ें क्या है लेकिन पकड़ना बंधन बन जाता है तो मैं कहता हूं पकड़ो ही मत बिना पकड़े जियो और अगर बिना पकड़े जी सकते हो विदाउट एनी फिलिंग तो ही मुक्त हो सकते हो तो पकड़ा की बंद है जहां पकड़ा की वहीं बंद है इसलिए पकड़ना ही मत है इसलिए मेरे पास कोई पॉजिटिव फिलसअी नहीं वो भी दिक्कत है वो भी एक कंट्रोवर्सी का कारण है। क्योंकि जो भी आदमी छोड़ने को कहता है वो कहता है पहले हमें पकड़ने को तो बता दू आप कहते हो कि ये मुट्ठी में जो रखे इसे छोड़ दो तो हम कहां मुठ्ठी बांधें और मैं कहता हूं मुट्ठी ही छोड़ दो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुट्ठी में जो रखे हो वो छोड़ दो उससे क्या फर्क पड़ता है दूसरी चीज पर मुट्ठी बन जाएगी मिट्टी ना होगी पत्थर होगा पत्थर ना होगा सोना होगा लेकिन मुट्ठी तो हालत में बंदी होगी और मेरा जोर ये है कि मुट्ठी खुली होनी चाहिए इसलिए सवाल यह नहीं कि क्या पकड़े हो सवाल यह है कि पकड़े हो या नहीं पकड़े हो तो मेरा कहना सब तरह की क्लिंगिंग जहां छूट जाती है ए माइंड विदाउट क्लिंगिंग without any positive clinging, that mental awareness should reach at a level where one should not depend on anything, but be independent and self-sufficient mentally. Am I correct? एम आई करेक्ट एंड तो दूसरा मेरा इसी सिलसिले में एक प्रश्न है कि एक ये समझा जाता है कि फ्रीडम फ्रॉम वांट शायद ये एक स्वतंत्रता का जेनी स्वतंत्रता का एक चिन्ह होता है तो इस बंद में आपको कुछ कहना हो तो ठीक है। पहली बात तो आप ये कह रहे थे कि अवेयरनेस चेतना ऐसी जगह पहुंचनी चाहिए जहां वो बिना डिपेंडेंस के रह सके लेकिन वो ऐसी जगह पहुंचेगी तब जब वो डिपेंडेंस तोड़ना शुरू करे अन्यथा पहुंचेगी नहीं तो जितनी हमारी डिपेंडेंस है उन्हें हम तोड़ना शुरू करें तो ही हम उस जगह पहुंचेगी अवेयरनेस जहां इंडिपेंडेंट हो सके डिपेंडेंस तो तोड़ना ही उस जगह पहुंचने का रास्ता है और दूसरी बात फ्रीडम फॉर्म नौबांड में स्वतंत्रता नहीं कहता क्योंकि जिसको हमने अब तक इच्छाएं जरूरतें और वांट कहा है वो जीवन के अस्तित्व की अनिवार्यताएं हैं जरूरतें वेरी क्लियर फ्रीडम फ्रॉम वांट व्हाट आई मेंट वाज मीटिंग ऑफ ऑल वांट्स आई मीन आई आई डोंट थिंक आई शुड से दैट नेगेटिवली स्पीकिंग वन शुड नॉट बादर अबाउट वन वांट्स बट द फुलफिलमेंट ऑफ ऑल दोज डिजायर्स एंड वांट्स आई मीन इन इन पॉजिटिव वे सो उसलिए आज में मैं कहता हूं कि अगर सभी जरूरियात किसी की पूरी हो जाए तो फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाता है इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे समझें आपकी तो बात असल में छह पूरी को तो ही हम इच्छाओं को ट्रांसजेंड कर पाते हैं जिस इच्छा को हम पूरा कर लेते हैं उसके ही हम पार चले जाते हैं जब तक हम पूरा नहीं करते तब तक इच्छा पीछा करती है चारों तरफ से घेरती है पुराना जो दृष्टि थी वो ये थी कि इच्छाओं को दबा दो सप्रेस कर दो सप्रेस कर दोगे तो मुक्त हो जाओ मैं नहीं मानता सप्रेस फ्रीडम नहीं है फुलफिलमेंट थी फ्रीडम और सप्रेशन एक बहुत गहरे किस्म की गुलामी है जो अपने ही हाथों में अपनी गुलामी है कोई और गुलाम बनाने वाला नहीं लेकिन हम ही अपने को बना रहे हैं तो मेरी दृष्टि में इच्छाओं का कोई विरोध नहीं है जीवन में जो भी वासनाएं जो भी इच्छाएं जो भी डिजायर्स दी है वो जैसे जैसे पूरी हो जिस भांति पूरी हो ऐसा समाज चाहिए ऐसी धारणाएं चाहिए ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां वो अधिकतम पूरी हो सके इसलिए मैं पावर्टी के पक्ष में नहीं और मेरा मानना है कि रिलीजन की फ्लावरिंग एफ्लुएंट सोसाइटी में ही होती है गरीब समाज में नहीं होती जैसे एफ्लुएंट आता है जहां सारी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं वहां ही पहली दफा एक नई इच्छा का जन्म होता है कि हम सारी इच्छाओं के पार कैसे हो जहां सब इच्छाएं पूरी होने लगती हैं वहीं पहली तरफ सवाल उठता है कि जीवन का सत्य क्या है परमात्मा क्या है मोक्ष क्या है ये जीवन की जब चारों तरफ की इच्छाएं पूरी होती हैं, तब ये गहरी इच्छा पैदा होनी शुरू होती है। इस गहरी इच्छा के शुरू होने के लिए भी जीवन की साधारण इच्छाएं पूरी हो जानी जरूरी है तो मैं लाइफ अफर्मेटिव हूं जीवन का मैं पूरा स्वीकार करता हूं जीवन के समस्त रूपों को और जीवन की समस्त आकांक्षाओं को मैं स्वीकार करता हूं और उनको पूरा करके ही उनके पार जाने का मार्ग है जहां वे पूरी होती हैं वहीं हम उनके पार जाते हैं इच्छाएं पूरी हों इच्छाओं का दमन ना हो इच्छाओं को काटा पीटा ना जाए तो किसी तरह की अस्थिरि किसी तरह के कि त्याग और तपश्चर्या तो का मैं पक्षपाती नहीं क्योंकि तो मेरा मानना है कि त्याग जिसे हम त्याग कहते रहे रिनंसिएशन जिसे हम छोड़ना कहते रहे वो सब का सब मनुष्य को कृपिल करता पंगु करता सब तरफ से उसको तोड़ डालता है उससे चेतना विकसित नहीं होती अविकसित ही रह जाते लेकिन एक और तरह का रिनंसिएशन है एक और तरह का त्याग है जो चीजों के अनुभव से उपलब्ध होता है एक तो त्याग वह है कि एक, एक, एक गरीब आदमी जिसने जिंदगी में कुछ भी नहीं जाना चीजों को छोड़ता है एक बुद्ध जैसा आदमी जिसने जीवन में सारी चीजों को जाना और छोड़ता है इन दोनों के छोड़ने में मैं फर्क मानता हूं गरीब को छोड़ना पड़ता है बुद्ध का छोड़ना बहुत सहज और स्पॉन्टेनियस है चीजें व्यर्थ हो गई हैं मीनिंगलेस हो गई तो जीवन के संबंध में जीवन की इच्छाओं जरूरतों आवश्यकताओं के संबंध में मैं मेटेरियलिज्म को पूरी तरह स्वीकार करता हूं और मैं मानता हूं कि एक ठीक धर्म एंटी मेटेरियलिस्ट नहीं हो सकता और अगर एंटी होगा तो एंटी लाइफ भी होगा क्योंकि जीवन का सारा आधार भौतिक पदार्थ जीवन का आधार है ये भी मेरी समझ है कि धर्म की बुनियाद तो मेटेरियलिस्ट होगी लेकिन उसकी पीक स्पिरिचुअलिस्ट होती है उसके मंदिर के नीचे के पत्थर तो भौतिकवादी होते हैं लेकिन मंदिर का शिखर अध्यात्म का होता है और अध्यात्म और भौतिक में स्पिरिचुअलिटी में और मेटेरियलिज्म में मैं विरोध नहीं मानता क्योंकि मेरी ये भी समझ है कि शरीर और आत्मा में भी कोई विरोध नहीं और परमात्मा और सृष्टि में भी कोई विरोध नहीं बल्कि ये दो चीजें नहीं है एक ही चीज के दो एस्पेक्ट एक तरफ से जो हमें शरीर की तरह दिखाई पड़ता है वही चीज दूसरी तरफ से आत्मा की तरह अनुभव में आती है और एक तरफ से जो हमें पदार्थ मालूम पड़ता है वही दूसरी तरफ से हमें परमात्मा की तरह दिखाई पड़ता है ऐसी दो चीजें नहीं तो मैं डुअलिस्ट नहीं हूं और और मैं मानता हूं कि डुअलिज्म ने सारे धार्मिक चिंतन को सिजोफ्रेनिक कर दिया क्योंकि तो आदमी में दो हिस्से कर दिए उसने कहा कि ये शरीर है ये दुश्मन है और तुम आत्मा हो तुम इसके खिलाफ लड़ते रहो शरीर से लड़ो प्रकृति से लड़ो जीवन से लड़ो तो जीवन से शरीर से प्रकृति से लड़के हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते बल्कि इनमें पूरी तरह लीन होकर डूबकर इनके रस में पूरी तरह विमुक्त होकर इनके रस में पूरी तरह एक होकर ही परमात्मा तक पहुंच सकते हैं क्योंकि वह इनसे अलग नहीं इसलिए मैं लाइफ नेगेटिव नहीं हूं लाइफ अफर्मेटिव हूं लेकिन रिलीजियस माइंड को मैं मानता हूं कि वह निगेटिव माइंड है नेगेटिव माइंड का मेरा मतलब यह है कि फ्रीडम के लिहाज से वो जहां जहां बंधन है वहां वहां बंधन को तोड़ने के लिए तत्पर है उसकी आकांक्षा परम स्वतंत्रता की है और द्वैध भी एक बंधन है क्योंकि जब मैं अपने को दो में बांट लेता हूं तो बहुत मुश्किल में पड़ जाता हूं वो लड़ाई ऐसी हो जाती है जैसे बाएं और दाएं हाथ को मैं लड़ाऊं और कोई भी न जीते क्योंकि दोनों हाथ मेरे और दोनों हाथ लड़े जीते भी कोई ना लेकिन मैं हार जाऊं क्योंकि दोनों हाथ लड़ा लड़ा के थक जाऊं तो जिंदगी को अब तक ठीक ठीक धार्मिक शक्ल नहीं मिल सकी क्योंकि द्वैत ने हमें बहुत बुरी तरह से दो हिस्सों में खंडों में तोड़ दिया है अद्वैत मेरे मन में ये अर्थ रखता है ऐसा अर्थ नहीं रखता शंकर के लिए शंकर के लिए अद्वैत का मतलब होता है कि संसार है ही नहीं और मैं मानता हूं कि तब शंकर द्वैतवादी ही है और संसार को बिना इंकार किए उन्हें उपाय नहीं है कोई तो संसार को डिनाई करेंगे तो ही अद्वैत को बचा पाते हैं लेकिन जिसको हम डिनाई करते हैं डिनाई करने की वजह से भी वो है उसे इंकार करना पड़ता है माया इल्यूजन कहना पड़ता है तो भी वो है अद्वैत का मेरे लिए मतलब ये है कि जो भी है वो एक है उसमें कुछ भी इंकार करने योग्य नहीं है और कोई भी लड़ने योग्य नहीं है उसमें।, उसमें खंड करने की जरूरत नहीं वो इंटीग्रेटेड एक है और मैं पूरे जीवन को स्वीकार करता हूं तो टोटल तो एक्सेप्टेबिलिटी को आप मेरा पॉजिटिव एलिमेंट कह सकते हैं तो टोटल तो तो एक्सेप्टेबिलिटी कि मुझे सब स्वीकार है जीवन जैसा है पूरी तरह स्वीकार है तो अगर कहा जाए आपकी जो धारणा है वो आज के युग में एक नई तरह की धारणा है जिसकी पहले परंपरा इस प्रचलित जमाने में नहीं है तो ये ठीक रहेगा या इस तरह का कोई और आप उदाहरण दे सकेंगे कि और लोग भी हैं जो इस तरह का ख्याल रखते हैं। नहीं ये परम्परा तो नहीं है जो मैं कह रहा हूं लेकिन ये नई बात भी नहीं है इन दोनों बातों को ख्याल में लेने असल में जो मैं कह रहा हूं वो जब भी कोई आदमी धर्म को उपलब्ध हुआ है तो उसने यही कहा है और जब भी कोई उपलब्ध होगा तो यही कहेगा लेकिन उसकी परंपरा नहीं बन पाती परंपरा बनाने वाले सदा दूसरे होते हैं अगर बुद्ध पैदा हो या जीसस पैदा हो तो जीसस के आधार पर, पर परंपरा बनती लेकिन बनाने वाले हमेशा और होते हैं वे होते हैं जिन्हें धर्म का कोई अनुभव नहीं परंपरा बनाने वाला समाज और होता है ओरिजिनल सोर्स तो वही होता है जो मैं कह रहा हूं और अगर मेरे पीछे भी दस लोग परंपरा बनाए तो वो मेरे खिलाफ होगी तो मेरी ये भी धारणा है कि सारे धर्म की परंपराएं जिनके नाम पर बनी है उनके ही खिलाफ क्योंकि तो बनाने वाला जो है वो बहुत दूसरा आदमी वो चारों तरफ से इकट्ठा होकर बनाता है और नानक के आसपास जो लोग इकट्ठे होकर एक ऑर्गेनाइजेशन हो बनाते हैं एक सिस्टम बनाते हो और उनके पास नानक कानून हो नहीं उनके पास सिर्फ नानक के शब्द हैं और उन शब्दों की भी उनकी अपनी व्याख्या है जिसका नानक से कोई लेना देना नहीं क्योंकि तो मेरी समझ यह है कि नानक के शब्दों को समझने के लिए भी नानक की हैसियत का चाहिए उसके बिना कुछ और उपाय नहीं यानी मामला ऐसा है कि एक आंख वाला आदमी प्रकाश देखता है और फिर अंधे इकट्ठे होकर उसके ऊपर सिस्टम बनाते हैं तो सब गड़बड़ हो जाते तो ट्रेडिशन तो कोई भी नहीं है जो मैं कह रहा हूं उसकी लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो नया बिल्कुल नहीं सदा वही कहा गया है और सदा उसी के आसपास उससे उल्टी ट्रेडिशन बनी है और इसलिए बड़े मजे की बात है वो बड़े मजे की बात यह है कि दुनिया में जब भी किसी को धर्म की अनुभूति होगी तो जिनको भी कभी धर्म की अनुभूति हुई वो उनकी ही बात कह रहा है लेकिन जितने लोग पिछले तीर्थंकरों पैगम्बरों गुरूओं के पीछे खड़े हैं वो सब उसके दुश्मन हो जाएंगे फौरन वो इसलिए हो जाएंगे कि परंपरा जो है वो डेविएट हो जाती है अनिवार्य रूप से और उल्टी हो जाती है अब बुद्ध ने लोगों से कहा कि किसी की पूजा मत करना, क्योंकि जिसके तुम पूजा कर रहे हो वो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। लेकिन लोग बुद्ध की पूजा करने लगे और लोगों ने कहा कि और किसी की चाहे हम न करें किसी की ना करेंगे अब न राम की करेंगे न कृष्ण की करेंगे लेकिन तुमने तो हमें ज्ञान बताया तुम्हारी तो करेंगे अब बुद्ध चिल्ला रहा है किसी की पूजा मत करना इसमें बुद्ध इंक्लूडेड अब बुद्ध कह रहे हैं किसी की मूर्ति मत बनाना क्योंकि मूर्ति से क्या मतलब है तो लोगों ने कहा हम तुम्हारी तो मूर्ति कम से कम बनाई नहीं तो बुद्ध की जितनी मूर्तियां हैं जमीन पर उतनी किसी और आदमी की नहीं और जितना बुद्ध ने विरोध किया मूर्ति का उसने उतना किसी और आदमी ने किया नहीं अभी बड़े मजे की बात है परशियन में और उर्दू में जो बुद्ध शब्द है वो बुद्ध का बिगड़ा हुआ रूप इतनी मूर्तियां बनी बुद्ध की कि मूर्ति और बुद्ध का एक ही मतलब हो गया बुद्ध जो है वो बुद्ध का ही प्रदर्शन तो उसका ही बिगड़ा हुआ रूप जब पहली दफा सारी दुनिया में मूर्तियां गई तो वो बुद्ध की ही गई तो लोगों ने पूछा ये क्या है तो उन्होंने कहा बुद्ध मूर्ति और बुद्ध पर्यायवाची हो गए उस आदमी के नाम के साथ मूर्ति जुड़ गई जो मूर्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है बुद्ध ने कहा किसी की शरण में मत जाना। तो लोगों ने कहा बुद्ध हम शरणम मच्छा हम तुम्हारी ही शरण आते तो ये सारी तकलीफ जो है वो ये है सारी तकलीफ ये कि धर्म तो जब भी उसका प्रदर्शन होता है किसी भी